वेदांत मत में अनुमान ये दिए अन्वय मात्र व्यक्ति की अनुमान स्वीकार नहीं करते और केवल व्यक्ति की स्वीकार नहीं करते अभी अनुमान ये सिद्ध होने के बाद अभी कहते हैं अनुमान का क्या उपयोग हुआ उसके लिए कहते हैं निरूपिता आगेटिका में निरूपिता अनुमान प्रकृते प्रकृत उपयोगम आह निरूपित यदनुम तकृत प्रकरण वैरांग प्रकरण में उसका उपयोग ये कहते हैं एवं मूल में एवं अनुमाने अनुमित तस्मा ब्रह्म भिन्न निखिलपंच सिद्धि मात्र सिमुन सिद्ध होने पर निरूपिते तस्मा उस अनुमान से ब्रह्म भिन्न निखिल अनुमान तो के द्वारा सिद्धि करेंगे ठीक है मैं तस्मात तस्मात अनुमान आगे की दृश्य तद इति अपेक्षाएं अह ये अनुमान किस प्रकार की है ये अपेक्षा होने से कहते हैं तथा ही मूल में तथा ही ब्रह्म भिन्न सर्व मिथ्या ब्रह्म भिन्नत्वात् यदेवं तदेवं यथा सुपियम अनुमान त तो इसमें देती क्या हो गया तो ग्षे तो ग्षे दिन्म ब्रह्म, दिन्म ब्रह्म देवं। देवं। और आगे हो गया मिथ्या साध्य हो गया मिथ्या तो ब्रह्म भिन्नत्वात् हेतु हो गया व्याप्ति कह देते हैं यदेवं तदेवं यथा सुखि रूपये अभी सुक्ति रूपये रूप दृष्टान में ब्रह्म भिन्न रूपों का हेतु रहेगा जी रहेगा और मिथ्यात्व तो रहेगा तो रहने से अभी ब्रह्म भिन्न सर्वम इसमें भी ब्रह्म भिन्न रहेगा जी तर रहने से उसमें भी मिथ्यात्व तो रहेगा ये सिद्ध करेंगे ठीक मैं लेकिन सुखि रूपये मिथ्या है वैसे कहा तो इसको आगे कहते हैं कहते हम प्रत्यक्ष खंडा में तो पूरा विचार करके उसको सिद्ध कर देता ब्रह्म सब जो कुछ बुद्धि में आ जाए पूर्वोक्त पक्ष द्वे प्रथम पक्ष अस्मत अस्मत सम्मत दुम अनुमान में पांच अवय नहीं तीन अवय से काम चलेगा तो होने से तो प्रथम पक्षी, प्रथम पक्षी अर्थात प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण ये तीन अंश से हो जाएगा इसलिए कह दिया मूल में जो अनुमान दे दिया ब्रह्म भिन्नम सर्व मिथ्या प्रतिज्ञा अंश हो गया ब्रह्म भिन्न हेतु हो गया यदेव तदेव यथा सुपय दृष्टांत तो इतने से ही तीन अवय से हो जाएगा टीका में पूर्वोक्त पक्ष द्वे प्रथम इति क्ष अस्मत्समत प्रति अवयत्रक्यम आह हनुमान कहे कैसे भिन्नम पक्ष दो पंच नहीं लेंगे उदाहरण पर्यतम उदाहरणादिकं प्रतिज्ञा हेतु तो उदाहरण अथवा तो उदाहरण उपनिगम दो पक्ष वेदांत मतलब तो प्रथम पक्ष प्रतिज्ञा हेतु तो उदाहरण दूसरा किसका दूसरा मीमांस का को दोनों मानते हैं क्योंकि कारिगा है मीमांस वालों का इसलिए वो दोनों मानते हैं सुक्ति रूपयाद सिद्ध साधन वारणा जो सुक्ति रूपये है अभी क्या दृष्टांत हुआ जी। और पक्ष में आएगा क्योंकि ब्रह्म भिन्नम तो अभी पक्ष का एक दश देश में सिद्ध साधन दोष होगा जी। तो इसको कहते हैं सुखि रूपयाद सिद्ध साधन वाराण्य कहते हैं ब्रह्म भिन्नम सर्वो को हम पक्ष तो लेंगे तो कहते सुखी रुपया इतना अंश में तो सीधा है ठीक है उतने अंश में सीधा है तो उसको छोड़कर के बाकी अंश में सर्वत्र करना है तो ब्रह्मो ने दो, साधन कहा नहीं, तो खाली कह सकता था ब्रह्म भिन्नम तो ब्रह्म भिन्नम कहने से सुखी रुपये इसलिए कहते हैं ब्रह्म भिन्नम सर्वम को लेंगे उसका एक देश तो आगे अच्छा आगे देंगे इसको एक देश सिद्ध होने पर भी सिद्ध साधनता दोष नया लोग भी नहीं मानते हैं। एक देश में सिद्ध होने पर भी तो कहता है कि इसी प्रकार यहां भी का एक देश है यहाँ सिद्ध होने पर भी ये अनुमान सिद्ध साधनता दोष से बाध नहीं हो जाएगा कहेंगे देंगे दृष्टांत तो देंगे ब्रह्मणी बाध निराशा तो खाली कहेंगे की सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्न इतना कह देंगे सर्वम मिथ्या ब्रह्म भिन्न तो कहेंगे सर्वम मिथ्या कहने से सर्वम में तो ब्रह्म भी आ जाएगा इसलिए ब्रह्म तो में ये बाध करने के लिए पक्ष में विशेष दे दिए ब्रह्म भिन्न सर्व सर्वम सर्प रजु सर्पाधो साध्य सिद्धो अपि न सिद्ध साधनम तो जैसे सुखी रूपये में आप मिथ्या तो सिद्ध करते है जिस हेतु से करेंगे रजु सर्व में भी उसी हेतु से सिद्ध होगा तो होने से वो सिद्ध साधन होगा तो सिद्धार्थ कहता है न सिद्ध साधन्यो आचार्य ग्रंथ में है अनित्ये बांग मनसे तो अनित्ये बांग मनसे ये ये अर्थात बांग मन से पक्ष है अनित्य साध्य है अनित्य तो हम साध्य करते है तो इसमें मन को अनित्य अनित्य सिद्ध करने के इसमें बाघ अंश जो है वो अनित्य है ये न्याय यज्ञ को द्वारा सिद्ध है मन अंश जो है मन को वो लोग अनित्य नहीं मानते हैं तभी अनित्य बांग मनुष्य कहने से इसमें बाघ अंश अनित्य ये तो पहले से सिद्ध है तो फिर इसको आप सिद्ध करने के लिए जो अनुमान लगाते हैं अंशतः तो सिद्ध साधन से दूसरे लोग दूसरे लोग एक अंश बाघ अंश में अनित्व सिद्ध तो होने पर भी आप अनुमान देते हैं तो जिस प्रकार एक अंश में सिद्ध होने पर भी आप अनुमान दिए है इसी प्रकार यहाँ भी हम कहते है ब्रह्म इसमें सुखि रूप रजु सर्प इत्यादि आ जाएंगे आने पर भी सिद्ध साधना नहीं होगा अनुमान ये, ये तो यहाँ दिया भी नहीं पूरा तो ये पता नहीं हिंदी में दक्षिण पार्श में दिए हैं राइट साइड में तृतीय पैराग्राफ में तृतीय पैराग्राफ का द्वितीय पंक्ति में है अनित्य से यहाँ पर वाणी अंश में अनित तो वयवादी सम्मत होने पर भी सिद्ध साधना नहीं माना जाता है तो ये बांग मन से अनित्य इसको अनुमान यहां बन से अनित्य इसको तो मानते हैं दोनों अच्छा। ये पूरा अनुमान तो नहीं है ये आचार्य व्यवहार अर्थात उदयन आचार्य जी कहीं ये अनुमान दिए हैं ऐसे कहा गया पता खोजने से मिल सकता है अच्छा पहले तत्व ननु असिद्धो अयम दृष्टान्त दृष्टांत द्रिश्टान किसको दिया पूर्व पक्षी कहता है कि सुप्ति रूपये पहले मिथ्या क्यों होगा ये असिधो दृष्टान्त सिद्धांत कहते हैं कि पूर्व पक्षी कहते हैं तिथ्यात्व प्रमाण अभाव प्रमाण अभाव अनुमान तमणत्व कहेंगे हम दृष्टान्त को सिद्ध करने के लिए और एक अनुमान दे देंगे तो कहीं अन्यवस्था पाता जिसको अनुमान आप देंगे फिर वहां आगे दृष्टान्त के लिए और अनुमान तो इसलिए मूल में सिद्धांत कहा न चा तस्य तस्य अच्छा, है अच्छा मूल तो तो में न पूर्व पक्षी कहेगा दृष्टान्त सिद्धांती कहता है कि न तस् साधित टीका में कहते हैं दृष्टांतस्य से साधितत्व तो कहा कहते हैं प्रत्यक्षे प्रत्यक्ष परिच्छेद साधितत्वा तो मिथ्या है ये प्रत्यक्ष परिच्छेद में कहा गया क्यों जो सुक्ति रूपये है उसका ज्ञान और उसका अर्थ ये दोनों ही अविद्या का कार्य है अविद्या का कार्य होने से ये मिथ्या है मिथ्या क्यों? कहते हैं बाध हो जाता है सुक्ति का ज्ञान होने से रजत का बाद होता है इसलिए मिथ्या है नु इदम अनुमानम अप्रयोजकम सत्यत्वे अपि ब्रह्म भिन्न उपबते हैं ये अनुमान अप्रयोजक अनुमान को अप्रयोजक कहा जाता है जिस अनुमान में अनुकूल तर्क नहीं होता है अर्थात व्याप्ति आपको कहना पड़ेगा और व्याप्ति का भंग जब करने के लिए विविचार संख्या दिखाएगा वो विविचार संका का विघटने के लिए आपको अनुकूल तर्क देना चाहिए अनुकूल तर्क नहीं होगा तो फिर अनुमान अप्रयोजक तो, तो, थी तो यहाँ देखिये पहले व्याप्ति हम कैसे कहेंगे यत्र यात्रा ब्रह्म भिन्न ये व्याप्ति कहेगा और व्याप्ति का विघटन कराने वाला कैसे शंका देगा ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म तो ने। ने। ना तुमन ना तुमन ना तो किंतु अस्तु भिन्न स्याद मतलब विघटन दिखाएगा जब अर्थात हेतु हेतु रस्तु अच्छा। साध्य मास्तु इसलिए ब्रह्म भिन्न सियात मिथ्यात्म म्या मा सत अर्थात कि सत्यत्व अर्थात सत्य तो हो किंतु ब्रह्म भिन्न तो हो इसी को कहते हैं तो सत्यत्व अपनी ब्रह्म भिन्न तो उप पत्ते टीका में कहते हैं अर्थात सत्य तो अर्थात साध्याभाव हो गया साध्याभाव होने पर भी ब्रह्म अर्थात हेतु हो हेतु तो होने पर भी साध्या भाव हो मतलब साध्या भाव में हेतु रह जाए ये अर्थात विघटक संख्या दिखाया परिहर मूल में कहता है नोजकत्म सुपे रजुसर्पादी मिथ्यात्वे ब्रह्म भिन्न लाघवन प्रयोजक सुक्तिप्य और रजुसर्प मिथ्या है तो इस मिथ्या में लाघव से ब्रह्म भिन्न को ही प्रयोजक मानेगा अर्थात तो यो यो ब्रह्म ये ब्रह्म भिन्न मिथ्या जिस प्रकार के ये प्रयोजक मानेंगे क्यों पूर्व पक्षी क्या अलग प्रयोजक दिखा रहा है सिद्धांत ये बात कर रहे टीका में कह रहे हैं सुक्ति रजता दिन मिथ्यात्वे न अविद्यातिरिक्त दोष जन्य प्रयोजकम पूर्व पक्षी कह रहे है की सुक्ति रजता दिना मिथ्यात्व अविद्यात दोष जन्य प्रयोजकम अविद्या दोष जन्य रजत मिथ्या में प्रयोजक बनेगा अगर सुक्ति रजत को मिथ्या होने में प्रयोजक होगा अविद्या अतिरिक्त दोष जन्यम फिर आपका हेतु जो है ब्रह्म भिन्न ये प्रयोजक नहीं हुआ मिथ्यात्व के लिए आप हेतु दे ब्रह्म भिन्न अगर अतिरिक्त दोष यहाँ प्रयोजक बनेगा फिर ब्रह्म भिन्न मात्र इतना प्रयोजक नहीं बनेगा ये पूर्व पक्षी का कहे का अर्थ है सिद्धांत कहता तो है कि न बीच में कहते न अविद्या प्रयोजक पूर्व पक्षी कहता है अविद्या प्रयोजक है सिद्धांत कहता है कि नहीं है तो फिर क्या प्रयोजक है मिथ्या होने में अपितु ब्रह्म भिन्न सिद्धांत का मत में ब्रह्म भिन्न ही प्रयोजक है क्यूँ राघव इसी को मूल में कहा अप्रयोजक पूर्व पक्षी कहता है कि अप्रयोजक हेतु तो क्यों प्रयोजक हो गया अविद्या अतिरिक्त दोष जन्यत्व इसलिए ब्रह्म भिन्न में ये मिथ्यात्व तो में प्रयोजक नहीं बनेगा तो सिद्धांत कहता है कि ये जो आप जो प्रयोजक दिखाते हैं वो प्रयोजक नहीं है ब्रह्म भिन्नत्व ही प्रयोजक है मूल में कहा ब्रह्मा सुक्ति रूपये रज सर्पादी न्यायाद ब्रह्म भिन्न एवं लाभवे प्रयोजक रूप सिर्फ सुक्ति को मना करें नहीं तो नूपी अर्थात रजत रूपये का अर्थ रजत रूप नहीं रजत शब्द का दूसरा मतलब पर्यावाज शब्द है ना रूप्य और यहाँ जो ब्रह्म भिन्न ही प्रयोजक मान ली वेदांति लेकिन ये अविद्या अतिरिक्त मतलब दोष जन्य तुम अविद्या अतिरिक्त दोष क्या है प्रमेयगत दोष प्रमाणगत दोष और प्रमात्रीगत दोष पूर्व पक्षी कहता है कि वो सब मिथ्यात् के लिए प्रयोजक बनेंगे नहीं। अगर नहीं, उसमें अविद्या भी तो अविद्या है किंतु तो अविद्या होने पर भी ये सब प्रयोजक है अगर वो सब प्रयोजक बनेंगे तो अविद्या मात्र फिर प्रयोजक बनेगा अगर हेतु के साथ और कुछ मिलने पर साध्य को सिद्ध कराएगा केवल हेतु साध्य को सिद्ध नहीं करा पाएगा वो हेतु को कहेंगे सिद्धांत कहता है की अविद्या मात्र ही प्रयोजक अविद्या मात्र था ब्रह्म भिन्नत्व ब्रह्म छोड़ने से अविद्या बाकी सब अविद्या का कार्य सिद्धांत कहता है की अविद्या मात्र प्रयोजक यहाँ ब्रह्म भिन्न का पर अविद्या तो अतिरिक्त तो जो है वो प्रयोजक नहीं होंगे तथा लाघव रूप अनुकूल तर्क सत्वात्जक टीका में नौ कि मिथ्यात्व प्रत्यक्ष सिद्धम यदनुमन प्रपंचे साध्यते सुक्ति सुतिपियाण किम लक्षण में एक पद होगा ना भिन्न पद होने से भी चलेगा अन्य हो जाएगा एने, एने, शुक्ति में जो मिथ्या तो है ने, ने, वो किम लक्षण एक पद होना चाहिए ना भिन्न पद होने से चलेगा एक पद होने से भी दो पद होने से भी चलेगा एक पद होने से न दो होने से चलेगा क्या दो होने से नहीं, दो से नहीं, से नहीं, तो नहीं चलेगा तब कहना पड़ेगा किम लक्षण जी, कहना चाहिए, इसलिए कहना पड़ेगा किम लक्षण मिथ्या समानाधिकरण समान करने वाले समास करना पड़ेगा कि लक्षण समान समानाधिकरण, नहीं तो कहना पड़ेगा सुपया दू यद मिथ्या तुम तस्व लक्षण की मिथ्यात्व किम लक्षण ये कहना पड़ेगा इसलिए किम लक्षण एक पद ऊपर सटा देना है जो लाइन है जो ऊपर में किम लक्षण जो लाइन ऊपर चलता है ना उसको सटा देने से अर्थात मिला देने से वो एक पद निम तो लक्षण मिथ्यात्म आपको दृष्टांत दृष्टान्त दिएक्ति रूपये उसमें मिथ्यात्म को सिद्ध किए आगे उसके आधार करके ब्रह्म भिन्नम प्रपंच ये सब में मिथ्यात् आप अनुमान से सिद्ध किए अभी सुक्ति रूपये में जो मिथ्यात् है उसका लक्षण क्या है तो ये पूछते है आगे टीका तो में इसी अपेक्षाया मिथ्याण आह मूल में मिथ्यात्म से स्वाश्रयत्व अभिमत याव निष्ठातंता भाव प्रतियोगित स्व पद से जिसको हम मिथ्या कह रहे हैं मिथ्या उसका जो आश्रय है आश्रयत्व अभिमत अभिमत कहने का अर्थ है जिसको हम सुजत को, को मिथ्या कहते हैं उसका आश्रय वहा सु को मानते है किंतु वास्तविक जहाँ भिन्न सत्ता को होता है वहां कोई आश्रय आश्रय भाव होता नहीं इसलिए कहते हैं कि आश्रय तो न अभिमत माना जाता है वास्तविक नहीं होता है तो जैसे रजत और सुक्ति हुआ इसी प्रकार की प्रपंच और ब्रह्म वास्तविक ब्रह्म जगत का कोई आश्रय नहीं है अभिमत माना जाता है खाली स्व आश्रय अभिमत अभिमत यह फिर यावत शब्द दिए है सो आश्रय अभिमत और तो यावत भी कहना है नहीं तो क्या होगा यावत अगर नहीं कहेंगे कपी संयोग का आश्रय वृक्ष्य है वृक्ष निष्ठ अत्यंत अभाव मूलावच्छेद रहेगा कपि संयोग का अत्यंत अभाव मूला बोलते हैं लेकिन शुरू में हम अवच्छेदन अगर लगा देंगे तो वृक्ष तो तो तो में का शाखा अवच्छेदन है और वृक्ष में कपिश मूलावच्छेदन नहीं है तो कपि संयोग का अभाव मिल गया मूला अच्छेदन अभी स्व स्वपद से कपी स्वयं लेंगे कपी का आश्रय त्वेन अभिमत वृक्ष कह देंगे क्यों कहें कपी को वृक्ष में है अभिमत वृक्ष कहने से वृक्ष निष्ठ अत्यंता भाव का प्रतियोगी कपी स्वयं में आ गया मूलाव छेदन ले करके इसलिए कहते हैं कि आपका जो कपी स्वयं उसका आश्रय त्वेन अभिमत यावत जितने उसका आश्रय आप लेते है कितना कहते आप शाखाव छेदन कहते हैं इसलिए आश्रय तो अभिमत शाखा है यावत जितना ऐसा नहीं कि पूरा लेना है इसलिए यावत पद कहे हैं ताकि आप ये अव्याप्य वृत्ति में ये आपका लक्षण अर्थांतर सिद्ध न करे हम चले थे मिथ्या सिद्ध करने के लिए कपी समय को तो मिथ्या नहीं माना जाता है व्यावहारिक दृष्टि से तो ये अव्यापति को वारण करने के लिए यावत कहे अर्थात आप जिसको मिथ्या सिद्ध करना चाहते है वो जितने अंश में आश्रित तो है आप वहां अवच्छेद को लगा करके आप शाखा अवच्छेदन कहते हैं अगर आप कपिशयोग को आश्रय बोल करके पूरा वृक्ष को मानेंगे फिर आप मूला अवच्छेदन भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि आप वृक्ष को आश्रय मानते हैं इसलिए कहते हैं यावत अर्थात आप जितने अंश को अवच्छेद को मान करते सब टीका हमें देंगे आगे सो आश्रय अभिमत यावत निष्ठ अत्यंत अभाव आश्रय अभिमत जो है उसी में अत्यंत अभाव रहेगा अर्थात जहाँ वो पदार्थ है वहीं वो अत्यंता रहेगा और उसका प्रतियोगी ये मिथ्या होगा अर्थात जो जहाँ दिख रहा है वो वहीं नहीं होना तभी उसको मिथ्या कहेंगे टीका में सो आश्रय अभिमते यावती समानाधिकरण आश्रय अभिमते यावती स्थितो अत्यंता भाव उसी में जो विद्यमान है अत्यंता भाव तत्प्रतियोगित्व अर्थात अपना आश्रय में ही अपना अत्यंत अत्यंता रहना ये हो गया अप मिथ्याय याव निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व इतिवत अस्तु अर्थात स्व आश्रय याव निष्ठ क्या पद छोड़ दिया अभिमन तो एतावस्तु इति आशंक्य अभिमत पद क्यों कहते हैं मूल में उतर देते है अभिमत पदम वस्तुत अप्रसिद्धिया असंभव तो वारणा क्योंकि मिथ्या पदार्थ का वास्तविक कोई आश्रय नहीं होता है जो सर्प का आश्रय रजू नहीं है प्रपंच का आश्रय भी ब्रह्म वास्तविक नहीं होता है क्योंकि भिन्न सत्ता हो गए इसलिए कहते है की आश्रय अप्रसिद्धिया वास्तविक नहीं होता है तो होने से फिर असंभव हो जाएगा लक्षण ये असंभव को वारण करने के लिए कहा गया अभिमदार्भव सो आश्रय में सो का अत्यंताभाव असंभव तद वारणा तद आवश्यक स्व आश्रय में स्व अत्यंताव अर्थात स्व का आश्रय अगर वास्तव आश्रय होगा वहाँ होगा कैसे होगा स्व स्वाश्रय अर्थात वास्तव है वास्तव अगर आश्रय होगा वहाँ अत्यंत होगा असंभव तद वारणा तद आवश्यक अभिमत कहने का अर्थ वास्तव नहीं है मानना खाली अभिमान अभिमान वास्तव नहीं है तथा चस्तु तो अस्वाश्रय स्पष्ट करते हैं वस्तु तो अस्वाश्रय वास्तविक स्व आश्रय नहीं है नहीं होने पर भी स्वुक्त आदो स्व आश्रय अभिमते वास्तविक रजत का आश्रय नहीं है किंतु फिर भी आश्रय अभिमते वर्तमान यो अत्यंता तत्प्रतियोगितम सुदी वास्तविक आश्रय नहीं होने पर भी सु को आश्रय अभिमत माना गया उसमें विद्यमान है जो अत्यंता भाव उस अत्यंताभाव का प्रतियोगी शुक्ति रूपये होता है अतः शुक्ति रूपये का अत्यंता भाव होता है इति इति तत्सार्थक्यम तत्सार्थक्यम भाव लक्षण साधक अभिमत शब्द से कृत्यम अभिमत शब्द क्यों लगा वो सार्थक्य हुआ नहे सो आश्रय अभिमत निष्ठ उतना कह दी जाइए फिर यावत शब्द क्यों कहते हैं निर्वाहे यावत पदम व्यर्थ मूल ने कहा अव्यापति अव्या को वारण करने के लिए दिए हैं अर्थात तो सिद्ध करने के लिए चले थे सो आश्रय अभिमत वृक्ष्य निष्ठ अत्यंताभाव प्रति कपि संयोगे जो की कपिशयोग अव्यापिवृत्ति ने हम तो चले थे मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए सिद्ध हो गया अर्थांतर एंतर अर्थात कपी संयोग अर्थ इसको कहते हैं अर्थांतर मुख्य अभिप्रेत अर्थ नहीं है अनभिप्रेत अर्थ को कहते हैं अर्थांतर ठीक हमें इसको अभी जो अर्थांतर आरम करने के लिए इसको समझाते हैं तथा चल पद अभावे वृक्षे वृक्षे प्रतिगिव शाखावच्छेद में प्रतिगिता है मूल इति धिकरण्य रूप अर्थांतर सिद्धि हो गया अव्यापति जो सामानकरण्य सिद्धि हो गया तद वारणाय तद यावत् तद आवश्यकम यावत्त पद आवश्यक तद दाने पद देने से स्व आश्रय तवन अभिमते यावति शाखा दो शाखा को ही कपी का आश्रय माना गया न कि वृक्ष अगर आप वृक्ष को आश्रयत्व तो मानेंगे फिर मूला अवच्छेदन तो अभाव नहीं दिखा पाएंगे इसलिए शो अभिमत सो तो अभिमते यावती साखा दो तो तद को, को भाव नहीं है नहीं होने से नोष इत्या तो अच्छा। तो ये हो गया रज, सुक्ति रजत तो इत्यादि जो दृष्टांत हुआ उसमें मिथ्यात् का लक्षण सिद्ध होने से आगे प्रपंच को मिथ्या सिद्ध करना है ये मुख्य उद्देश्य था पूर्व पक्षी कहेगा कि ये जो आकाश है तो ये आकाश ये कहेंगे आकाश हमारा मत में नित्य, नित्य है तो नित्य होने से सो आश्रय तेनो अभिमत ब्रह्मणी आकाश का आश्रय कोई ब्राह्मण नहीं होता है इसलिए आकाश तो अनाश्रय ही है अनाश्रय अगर होगा तो आप पहले लक्षण कहते हैं स्व आश्रय तुन तो स्व पद से आकाश को लेंगे उसका आश्रय आकाश का कोई आश्रय ही नहीं है नित्य पदार्थ है तो स्व आश्रय तो ये जो लक्षण आपका आकाश में जाएगा नहीं क्योंकि जा आकाश तो कोई आश्रय आश्रित तो नहीं होता है पूर्व ये शंका लाने से सिद्धांति उत्तर देता है टीका में अस्मन मते तस्मादस्माद आत्मन आकाश सम्भूत इत्यादि श्रुतिया ये श्रुति के द्वारा आकाशाद रो भी जन्य आकाश भी जन्य है और जो जन्य होगा वो स्व कारण आश्रित तो, तो जो जन्य होगा वो अपना कारण में रहेगा इति त्याप्ति नित्य हो जाएगा तो आश्रित तो नहीं होगा आश्रित तो नहीं होगा तो लक्षण की अव्याप्ति हो जाएगा सो उक्त लक्षण है चित तो ये जो लक्षण कह दिए इसमें चित ये भी कहे है तद उत्तम सर्वेशाव भावना स्वाश्रयत्वते प्रतिगित्व अत्यंता भाव प्रति मृषात्मता चितुकी का लक्षण है इसी को एक ग्रंथकार कह दिए है मूल लक्षण तो चित्सुकी का सर्वेशाव भावनाश्रय संते यहाँ कहे अभिमत सम्म अभावं प्रति प्रतिव अनु इस प्रकार करना है सर्वेशा भावना स्व आश्रय सम्मते अभाव प्रति अत्यंता भाव प्रति तृतीय पाद में है ना प्रतियोगिव अत्यंता अत्यंता मिथ्यात्म मृषा मिथ्या तो स्व आश्रयत्व अभिमत में अत्यंताभाव जो रहता है उस अत्यंता भाव का प्रतियोगित्व जिसमें आएगा वो मृषा होगा मिथ्या होगा वही यहाँ कहा गया सर्वेशम पदार्थान पदार्थान सर्वेशम सर्वेशम पदार्थ आर्वेशम पदार्थम भावान भावान्थ आरोपी कैसे सर्वेशम ए वो भावान सभी पदार्थो का गुण। गुण। गुण। हिंदी अच्छा हम देखा है दो चार जगह किन्तु बहुत ज्यादा नहीं क्यूँकी हम जब यहाँ पहले आया नारे स्वयं को पहले मंत्र दे थे <laughs> हम हिंदी पढ़ना नहीं हिंदी कैसे इसका देख क्या दिए उत्तर लक्षण इस विषय में चुजा सभी पदार्थों का आश्रय रूप से जो अभिमत हो उसी में उसका अत्यंत अभाव रहे तो उस अत्यंत अभाव का प्रतियोगी को ही मिथ्यात्व तो कहते हैं प्रतियोगिता प्रतियोगिता को ही मिथ्यात्व तो कहते हैं ठीक है आश्रय न अभिमत जो है उसी आश्रय में उनका अत्यंता रहेगा तो रहे तो अगर आश्रय में अत्यंता रह जाएगा उसी पदार्थ का उसका प्रतियोगी हो जाएगा वो पदार्थ तो उस अत्यंताभाव की प्रतियोगी में प्रतियोगिता आएगा जी। ये ही मिथ्यात्व है अर्थात प्रतियोगी मिथ्या होगा तो प्रतियोगिता में मिथ्यात्व आएगा और क्या है ना ये जो सब टीका वाले होते है ना हिंदी टीका करने वाले जहा आपको सही जरूरत होगा ये जगह का घटता नहीं हाँ, बहुत जगह पर <laughs> हम भी हिंदी पढ़ा नहीं ऐसे हम हिंदी भाषी नहीं था हमको इतना हिंदी में, में बोलने से भी थोड़ा अच्छा बोल सकता था लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे होता हे बोल के ईश्वर का हम कभी पढ़ा नहीं आगे ठीक है अनुमान उपपाद्य ये जो अनुमान दी प्राचीन का अनुसार में अनुमान दे दिए उपपाद्य नवीन उक्त अनुमान प्रयोगम आह अच्छा। प्राचीन अनुमान दे दे दिया था मोद में ब्रह्म सर्वम सर्व मिथ्या प्राचीन है आगे नवीन अनुमान प्रयोगम आह ठीक है ये चिस्की का मूलभूत अनुमान है मूल में यद व्यय पट अयम पट कह करके कोई एक पट दिखाते हैं जैसे कहेंगे अयम पट एत तंतु निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी ए तंतु कहने से अयम पट का जो अवयव है अगर अयम पट लेंगे तो तंतु कहने से इसमें एत तंतुनिष्ठ अत्यंता प्रतियोगी पटत्वात दृष्टान्त देते हैं पटान्तर अभी पटान्तर मान लीजिए की ये पट है वो पटान्तर में पहले हेतु पटत्व तो रहेगा रहेगा और उस पट में ए तत्त तंतुनिष्ठ वो पट ए तंतुनिष्ठ है क्या एक तंतुनिष्ठ में वो पट का अत्यंत अभाव रहेगा तो वो पटो में ए तो अत्यंत अभाव का प्रतियोगिता में आएगा तो पटांतर में ये आ गया हेतु और साध्य कोने से पक्ष में जाएंगे पक्षे हो गया अयम, पटा। अयम पटो पट में पटोत्व तो रहेगा पटोत्व तो रहने से ए तो तंतुनिष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगित इसी तरह ये पटो नहीं रहेगा वेदांति अनुमान देते हैं नया ही कहेंगे कैसे होगा तो वेदांति कहेंगे कैसे होगा ये क्या पूछते है हम अनुमान दिया <laughs> कैसे होगा ये क्या पूछते हम अनुमान दिया उसको दो से दिखाए आगे विचार करेंगे पट इति इत्यादि अनुमान मिथ्यात् प्रमाण तुक्तम तो ये भी का है मूल अंशीन स्वांश्वास्यंता भाव प्रतिन अंशिक दिगैवेश गुणादीशु अंशीन अंशिका स्व प्रतियोगी जस्का रूप होने से कह दिया अंशिवादराशि इतरा पटातर्गत अंशी अर्थ पट तो होने से एते पटाश अर्था तंतुनिष्ठ का प्रतियोगी होंगे क्यों अंशित पटवाद इतर अंशीवत् पटातरवत जो दिया ये मूल लक्षण टीका में पक्ष दे दिया अयम पट तो कहते हैं कि तादात्म्य संबंधे निकाव इत्यपि द्रष्ट्यम अयम पटका दो विशेषण देना चाहिए एक तो तादात्म्य संबंध है ना और एक पूर्व न अर्थांतरता ये दोनों क्या है यहाँ इस चिक्सुके का ग्रंथों के ऊपर सिद्धि में मतलब इसको जो खंडन किए है न्यायिक लोग तो वो लोग कहते हैं कि आप यहाँ पक्ष दिए अयम पट और अयम पट को कहते हैं कि एततंतु में उसका अत्यंत अभाव रहेगा अयम पट और एत ये दोनों भिन्न है ही नहीं आपका मत में वेदांत तो मत में क्योंकि वेदांत तो कहता है कि कार्य जो होता है कारण से भिन्न नहीं होता है मृतिका वाचा रमणम विकारो नामधेय मृतिका इतिय वो सत्य ऐसा कहा गया तो जो कार्य होता है वो कारणों से भिन्न नहीं होता है तो कार्य कारण एक ही हुए तो कार्य कारण अगर एक हुआ तो उसमें आश्रय आश्रयी भाव कहाँ आएगा पूर्व लक्षण जो हुआ पूर्व लक्षण में आप कहते हैं सो आश्रय अभिमत तो होने से कार्य कारण एक हो जाने तो आश्रय ही नहीं हुआ नहीं हुआ था इसलिए आपका पूर्व लक्षण आपका मत में घटेगा नहीं ये दोष दिखाए पूर्व मत के अनुसार तो ये एक दोष दिखाते हैं सिद्धांत हाँ है, इस दोष को वारण करने के लिए वहा सिद्धांत कहता है कि अच्छा हाँ कि आप कार्य कारण शब्द अगर कहते हैं उसमें अत्यंत अभेद कैसे होगा अत्यंत अवेद होगा तो कार्य कारण दो शब्द क्यों प्रयोग किया जाएगा इसलिए आपको किसी प्रकार की भेद मानना पड़ेगा नया की कहते हैं हमारा मत में तो स्पष्ट है हमारा तो कपाल और घट बिल्कुल अलग है कार्य कारण हमको कोई नहीं है आप वेदांति लोग कहते हैं कि आपका उपनिषद का वाक्य आप लोग कहते हैं कि अन्य तुम कार्य से कारण तुम इसलिए आपका मत में आपका लक्षण नहीं घटेगा तो हमारा मत में तो घटेगा आपका मत में नहीं घटेगा तो सिद्धांत वहा कहता है कि कार्य और कारण अगर शब्द ही व्यवहार किया जाएगा तो अत्यंत तो अभेद नहीं होगा किसी प्रकार की तो भेद मानना ही पड़ेगा तो यहाँ फिर पूर्व पक्षी कहेगा अगर किसी प्रकार की भेद मानना पड़ेगा तो फिर आपका जो ये ब्रह्म सूत्र में सूत्र आए हैं तद अनन्यांभक शब्द आरंभ शब्द आदि आरंभण शब्द आदि को व्यास जी कह देगी आरम्भ शब्द जो कहा गया है वाचारम्भ विकारो विकारों नामदेव मृतिका कारण मित्य व सत्यम तो ये कहते हैं कि जो कार्य है वो कारण से भिन्न नहीं है कार्य कारण से भिन्न नहीं है किंतु अत्यंत तो अभिन्न है ऐसा वहां नहीं कहा जा रहा है पूर्व पक्षी कह रहा है कि अभिन्न है सिद्धांत कहते हैं कि अभिन्न नहीं है कहा उसका तात्पर्य है कि कार्य कारण से भिन्न नहीं है अर्थात कारण सत्ता के भिन्न कार्य का भिन्न सत्ता नहीं है किंतु तो अत्यंत तो अभिन्न अत्यंत तो अभिन्न हो जाएगा तो कार्य अगर नहीं रहेगा तो कारण भी नहीं रहेगा किंतु तो ऐसा स्थिति नहीं है तो कारण नहीं रहेगा तो कार्य नहीं रहेगा किंतु तो कार्य नहीं रहेगा तो कारण नहीं रहेगा ये बात नहीं है इसका अर्थात तो जो श्रुतिका हुआ वाक्य का तात्पर्य है कि कार्य का भिन्न सत्ता नहीं है इसलिए आप जो कहते हैं कि अत्यंत तो अभिन्न हो जाने से आश्रय आश्रय भाव नहीं होगा तो आपका लक्षण जाएगा नहीं वो नहीं है इसलिए हमारा मत में वह आश्रय आश्रय भाव होगा कार्य कारण में तादात्म्य संबंध मानते हैं आप जैसे समय संबंध नहीं मानते इसी को यहाँ टीका में कहा गया कि तादात्म्य संबंध है न ये मानना पड़ेगा और दूसरा कहते है कि एकाव न अर्थात ऐसा नहीं की शाखा अच्छेदेन और मूला मूलावच्छेद कहेंगे उसके द्वारा अर्थांतर सिद्ध कर देंगे ये नहीं है जैसे मान लीजिए कि इतने सारे तंतु रखे और आधा तंतु पट आधा तंतु पटो नहीं बनावा है तो ये तो कह देंगे तो कहते हाँ ठीक है अयम पटो ये तो जिस तंतु अंश में नहीं है कहेंगे ए तो तंत्रिष्ठ होगा प्रतियोगी हो जाएगा जैसे वृक्ष हुआ मूल और शाखा अवच्छेदन इसलिए कहते वेदन अर्थात जिस अब है उसी अवच्छेद नी अवच्छेद ये दोनों भी विशेष में जोड़ना पड़ेगा न एकावच्छेद होने से क्या होगा तथा पूर्व व न अर्थांतरता जो पूर्व लक्षण में व्यापक वृत्ति को लेकर के अर्थांतरता दिखा रहा था यह और नहीं होगा एक बात हुआ दूसरा कहते हैं एवं व्यधिकरण धर्म अनावच्छिन्न प्रतियोगिता का देना तम आदय न अर्थरम व्यधिकरण धर्म अनविन्न प्रतियोगी का प्रतियोगिता का अत्यंता भाव का, का विशेषण देना चाहिए नहीं तो आपका अनुमान हुआ अयम पट एत तंतुनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगी तो अयम पट ए तो तंतु में घटत्वावच्छेद रहेगा क्या नहीं रहेगा। घटत्वावच्छिन्न पट ऐसा होगा नहीं होगा तो अत्यंत हुआ मिल जाएगा तो कहेंगे अयम पट ए तो तंतुनिष्ठ अत्यंता प्रतियोगी नया हम भी तो कहते हैं घटतत्वावच्छिन्न पट नहीं है नहीं। तो सिद्धार्थी कहता है कि इस प्रकार की हम अभाव नहीं कर रहे हैं अर्थात व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न अभाव ये हम नहीं करे व्यधिकरण धर्म अनव्छिन्न हम कह रहे हैं अर्थात पटत्वावच्छिन्न पट घटत्वावच्छिन्न तो पटो नहीं है घटत्व तो अवच्छिन्न पटो कहेंगे उसका अत्यंत तो मिल ही जाएगा व्यधिकरण धर्मावच्छिन्न प्रतियोगिता तत्व ये भी अत्यंत भाव का विशेषण देना चाहिए तेन देयम तेना दे अर्थांतरम नहीं तो अत्यंत मिल जाएगा मिलने से फिर सिद्ध साधन कहेंगे तथा एक तोष वारणा एक तत्कालीन तद विशेषण देयम अयम पटो में ए तत्कालीन भी देना चाहिए ये तो पहले पट था अभी पटो को निकाल करके तंतु रख दिया अभी कहेंगे अयम पट ए तंतुनिष्ठ अत्यंत हवा प्रतियोगी अभी तो पट नहीं है खोल दिया इसलिए तो जैसे एका व छेद ने कहा उसी देश में होना चाहिए ऐसे कहते तो उसी काल में भी होना चाहिए नहीं तो भिन्न कालो लेने से तो अत्यंत हवा मिल जा सकता है तथा च चोष एतदोष एत पूर्व में कहा अर्थांतर वही अर्थांतर को वारण करने के लिए एतत्कालीन तो अपि जैसे एकाव छ दिया था द्वितीय पंक्ति में ऐसे एक तत्कालीन तो यह भी देना पड़ेगा इति तद विशेषण देय न चत तंतुशु पट अभिन कहे जाती एक तंतु में तो अयम पट समवाय प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष के द्वारा आपका अनुमान बाध हो जाएगा सिद्धांत कहता है प्रत्यक्ष बाद प्रत्यक्ष कहता है नचवाच्यम आप जो प्रत्यक्ष को अभी अनुमान के विरुद्ध में प्रमाण लेते हैं तसे प्रत्यक्ष से भ्रम प्रमा साधारणतया आप कहते कि प्रत्यक्ष प्रमा है अनुमान को बाध करेगा हम कहते हैं प्रत्यक्ष भ्रम है ये अनुमान को बाध नहीं कर पाएगा प्रत्यक्ष ब्रह्म क्यों कहते प्रत्यक्ष जो है वो प्रत्यक्ष ब्रह्म प्रमा कैसे चंद्र चंद्र प्रादेश मात्र प्रादेश इतना तो चंद्र इतना दिखता है ना प्रत्यक्ष चंद्र कितना होता है इतना बड़ा ये प्रमा है नहीं है तो अब प्रत्यक्ष को प्रमा कहेंगे अनुमान को बात कर देंगे तो ये नहीं होगा चंद्र प्रादेशिकत्व प्रादेशिक अप्राम्य शंका सहित अप्रामाण्य शंका सहित प्रत्यक्ष में अप्रामाण्य शंका है इसलिए नहीं है कि प्रत्यक्ष सर्वत्र प्रमाण हो जाएगा इसलिए प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बाध हो जाएगा इसलिए अद्वैत सिद्धि में एक पूरा प्रकरण है बलावल प्रकरण तो अभी पूर्वपक्षी कहेगा प्रत्यक्ष ज्येष्ठ है और आप कहते हैं कि अभी प्रत्यक्ष अनुमान को बात नहीं कर पाएगा फिर इसमें क्या नियामक है कहीं प्रत्यक्ष अनुमान को बात करता है कहीं अनुमान प्रत्यक्ष को बात करता है इसमें क्या नियम है तो इसलिए बड़ा वाला प्रकरण सिद्धांत अंतिम में कहता है कि ऐसा हमारा एक प्रमाण है इसको कोई बाध नहीं कर पाएगा वो क्या है श्रुति सिद्धांत कहता है नास्तिक तो ये प्रमाण कहता है की अर्थात सभी का अत्यंत अभाव ब्रह्म में है तो होने से ये प्रमाण कह अंतिम श्रुति वेरा मुख्य प्रमाण है काचार्य सम्मतिम आह मूल में अंशिनः अंशक तरशी टीका में दिग एव ऐस और दिग एव कहने से मूल में कह दिया गुणादिशु जिस प्रकार की यहाँ द्रव्य पट को मिथ्या सिद्ध किया गया इसी प्रकार की गुण को भी सिद्ध किया जा सकता है मिथ्या उसके लिए आगे अनुमान दे दिए रूपम रूप रूपी। रूपम रूपी दिया प्रति होगी रूप रूपी में रहेगा तो इसलिए आश्रयनिष्ठ अत्यंता भाव का प्रतियोगी होगी क्यों गुणत्व स्पर्शवत तो ये थोड़ा देखिए अनुमान इसमें क्या फलासी अर्थात तो इसमें क्या आ, अपेक्षिक दोष मतलब पहले देखने से दोष जैसा लगेगा अभी देखिए दृष्टान्त बना स्पर्श स्पर्श में गुणव तो रहेगा रहेगा रूपी निष्ठ अत्यंता प्रतियोगी जहा रूपी रूपी अर्थात रूप वाला रूप वाला में अत्यंता भाव का प्रतियोगी, तो प्रतियोगी स्पर्श होगा रूप वाला में स्पर्श का अत्यंत अभाव रहेगा नहीं रहेगा जहाँ रूप रहेगा वहाँ स्पर्शत्व रहेगा ही रहेगा इसलिए अनुमान ऐसा दे दिए रूपम रूपी निष्ठा प्रतियोगी गुणत्व स्पर्शवत ये घटेगा नहीं इसलिए आपको क्या लाना पड़ेगा एतद्रुपम ऐत रूपी निष्ठा इस प्रकार ये करेंगे तभी जा करके कोई विशेष करके अन्यत्र करेंगे नहीं तो आप पोल्टी देख पोल्टी कर सकते है स्पर्श स्पर्शी निष्ठ अत्यंता प्रतियोगी दृष्टांत तो देंगे रूप को रूप में गुणत्व रहेगा गुण रहेगा यहाँ दृष्टान तो दिया स्पर्श को अब दृष्टांत तो रूप को बनाइए उसमें गुणत्व रह जाएगा और स्पर्शी निष्ठ अत्यंता प्रतियोगी तुम रूप में आएगा स्पर्शी निष्ठ अत्यंत प्रतियोगी स्पर्शी वायु है स्पर्श है तो स्पर्शी निष्ठा प्रतियोगी तूप तो में आ जाएगा तो यहाँ रूपम रूपी निष्ठा नहीं करके स्पर्श स्पर्शी प्रतियोगी गुण रूप इस प्रकार कर देंगे तो अनुमान सीधा घट जाएगा अगर ये जिस प्रकार दिए हैं तो एतत घटाना पड़ेगा विशेष को लेकर के अन्य नहीं इस प्रकार घटाना पड़ेगा इतिए क्रियादीसु अभी ऊपर जैसे गुण हो गया ऐसे क्रिया एतद क्रिया तद क्रियावती नास्ती इस प्रकार करेंगे स्पर्श का कैसे बनेगा उदाहरण भी। स्पर्श निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगी इसी में जब एतद लगाएंगेद रूपम एतद रूपम एतद रूपम अर्थात एतद रूपम तस्वीन नास्ते अच्छा एतद रूपम स्पर्शी स्पर्शी अर्थात जैसे एतद रूपम वो स्पर्शी है वो पटस्पर्शी है तो होने से एतद रूपम रूपी अच्छा एतद रूपम रूपी निष्ठ अत्यंत अभाव का प्रतियोगी और दृष्टांत देते हैं स्पर्शव अभी स्पर्श में गुणत्व तो रहेगा किंतु रूपी निष्ठ ए रूपी निष्ठ अत्यंत अभाव प्रतियोगिता अच्छा स्पर्श में भी एतद स्पर्श लेना पड़ेगा हाँ वहां लेना पड़ेगा एतद स्पर्श कहेंगे ताकि वो अन्यत्र नहीं रहेगा तभी घटेगा ठीक है समय ओ शंकर शंकर्य केशव बातरायण सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत ईश्वर मूर्तिभा व्योमेहाय दक्षिण